परमार्थं परमं या कर्मशास्त्रक्रह्म विद्या ध्यान सर्वात्मांेजन हितपच्छे शांति आश्चर्य चारुचल्या जननयन मनो मोहन मुक्तवरिया ब्रह्मूर का संस्कृत बाजार में एक पुरुषोत्तम महात्म्य है पुरात उसमें ये लसन है कि बारहों महीने के कोई कोई देवता होते हैं अमुक महीने का देवता अमुक महीने का देवता जब मले मल रोज मलमास लगा श्री अधिक माथ इसका कोई देवता ही नहीं था इसने जाके कई कई देवताओं से कहा कि भाई हमारा कोई देवता नहीं है तुम तो हमारे देवता हो जाओ तो देवताओं ने कहा कि तुम तो मल रूप हो मलिन हो हम तुमको स्वीकार नहीं करेंगे हम तुम्हारे देवता नहीं बने तो निराश होकर वो वैकुंठ में गया और उसने भगवान से प्रार्थना की कि हम उसको आपने बनाया कर हम इतने तीन हैं हीन हैं मलिन हैं कि हमारा मालिक होना भी कोई सकून नहीं करता है हमारा स्वामी होना कोई स्वीकार नहीं करता है तो मैं जी के क्या करूंगा मेरा तो मर जाना अच्छा है तो भगवान हर्ष के बोले कि दुनिया में जिसका कोई मालिक नहीं है जिसका कोई स्वामी नहीं है उसका स्वामी मैं जिसको मजिस्था लगने का डर होता है वो मधिता को स्वीकार नहीं करता हमको तो मध्यता लगने का कोई डर ही नहीं है मैं दिलनाश हूं मैं अनाथ ना हूं मैं अतरम शरण हूं तो आओ मैं तुमको स्वीकार करता हूँ इस अधिक मास का देवता फूल गौतम है वो। इसी से इसको मल मास बोलते हैं अधिक मास बोलते हैं मन बोलते हैं और पुरुषोत्तम मास भी पुरुषोत्तम इसके साथ ये बात आती है कि जिसका कोई शरण नहीं है भगवान उसके शरण जिसका कोई नाथ नहीं है भगवान उसके नाम यदि भगवान केवल पवित्र आत्माओं पवित्र आत्माओं को छांट छांट करके अपना बना रहे तो जो दुनिया में दीन है सतित है अनाथ है उनका तो कोई नहीं रहेगा असल में ईश्वर की जरूरत तो उन्हीं लोगों को है जो अपने कर्म के बल पर अपने भाव के बल पर अपने अभ्यास के बल पर जो ईश्वर की ओर नहीं बढ़ सकते उन्हीं को उठाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता होती है यदि पिछड़े हुए को आगे बढ़ाने वाला कोई न हो गिरे हुए को उठाने वाला कोई न हो वो तो मूर्ख लोग हैं जो ऐसे में हैं कि महात्मा के पास ऐसे लोग चलाते हैं वो तो महापुरुष हैं यदि निराश लोग उदास लोग अपने में हीनता का अनुभव करने वाले लोग अपराध लोग यदि भगवान के पास नहीं जाएंगे महात्माओं के पास नहीं जाएंगे तो उनके लिए सृष्टि में कहा जगह है अपराध सहस्रभाजनमित मार्थो करे अगतिम शरणार्गतम प्रभो कृपया केवलमात्मसहा हमने हजारों अपराधी सही है इस बड़े भयंकर भौ समुद्र में मैं डूब रहा हूं कही भी सही है हमारे लिए कोई सहारा नहीं है कहे भी ठीक है परंतु मैं आपकी शरण में आया हूं हे करुणावंधारे हे कृपा संघ हो आप हमको अपना समझे तो असल में ईश्वर की आवश्यकता ईश्वर की ईश्वरता की सफलता है ही नहीं अपराधी भी बागी भी कथित भी देश भी दिन भी ईश्वर की शरण न करके अपना कल्याण कर सकते ईश्वर को ईश्वर के पास को तो लोग बहुत दूर सकते इसलिए ईश्वर ही लोगों के पास आता है मोहम्मद साहब ने कहा कि अगर पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आता तो मोहम्मद ही पहाड़ के पास चला जाएगा तो ये जो पुरुषोत्तम मात्र है ये मलिन से मलिन के लिए पति से पति के लिए तीन से तीन के लिए अपराधी से अपराधी के लिए कन्या का संदेश लेकर के मंगल का संदेश लेकर के आता है इसमें आप भगवान का स्मरण करें आपका परम कल्याण है पुरुषोत्तम मान का अर्थ है विश्व एक प्रकार से एक है प्राचीन पुरुष सिद्धांत के अनुसार करें स्वास्तव सिद्धांत कार सिद्धांत सिद्धांत ज्योतिष है तीन प्रकार के सिद्धांत करते हैं सूर्य सिद्धांत को सबसे प्रेरित किया दूसरे ज्योतिषियों ने स्पष्ट कहा है मकरंद में प्रहलादों में ये हम लोग जो गणित करते हैं वो फूल रीति से है पत्राधिकम फूल मयोत्तम ये हम जो गृहकार की गति निकालते हैं ये फूल रीति से निकालते हैं इसमें समय के अनुसार शोधन करते हुए आगे बढ़ाते हैं सूर्य सिद्धांत में शोधन की रीति बताई हुई है कैसे शोधन करना और केवल दो हजार वर्ष पहले बराबर आचार्य ने इसका शोधन किया था इसमें होता है एक तो दूर सिद्धांत अनुसार ही करें और एक होता है आजकल के साइंस विज्ञान के साथ ग्रह स्थिति का ग्रहकार का शोधन करके दोनों में कुछ भे नहीं है भे इतना ही है कि दृश्य गणित दूरबीन से प्रतिदिन का ग्रहण होता है बिंब का ग्रहण नहीं होता तो दृश्य गणित से जो ग्रतिका में मालूम पड़ता है और अश्विनी में उसकी कल्पना करनी पड़ती है कि जब ये कृतिका में प्रतिबिंधित हो रहा है तो ये वस्तुतः अश्विनी में है और सूर्य सिद्धांत के करना करते हैं तो उसमें कल्पना नहीं करनी पड़ती तो उसमें ठीक ठीक अश्विनी में ही वो ग्रह दिखाई पड़ेगा जहां मालूम पड़ेगा जहां है वहां तो धर्म के जितने काम होते हैं वो केवल दृश्य गणित के अनुसार नहीं होते धर्मशास्त्र के अनुसार होते ये प्रश्न विक्रम संबत उन्नीस सौ अठावन में काशी नरेश ने उठाया था और उस समय हमारे महाभहोपाध्याय पंडित शिव कुमार शास्त्री दामोदर शास्त्री सात्या शास्त्री गंगाधर शास्त्री जो बड़े बड़े विद्वान थे काशी के वे सब उपस्थित थे सुधाकर विवेदी जो के प्रकाश बुधवार बने समय के उस समय भी यही प्रश्न था कि आकार बढ़े कि सावन बढ़े बिल्कुल यही प्रश्न था और तो सब विद्वानों ने निर्णय किया वो निर्णय पता है प्रकाश के इस साल भी जब आसार और सावन का झगड़ा उपस्थित हुआ अशोक तो काशी के पंडितों ने साव करते थे उसी निर्णय पर हस्ताक्षर कर दिया उसमें चारों शंकराचार्य भी हैं, कर्ताप्री जी भी हैं आप देखो हमारे सामने तो बड़ी कठिनाई है चौदह वृंदावन में श्री राधारमण जी के जो आधार हैं, जैसे अतुल प्रस्थिति आजकल प्रेम कोटी में आए हुए थे अभी नहीं गुजरे गए और राज तिहारी लाल नेहू स्वामी राधारमण के बड़े सारे विद्वान है जाकराचार तो नहीं है और विषयों को भी अच्छे विद्वान हैं वो साधु बेहरा भी आके पहले थे बड़े अच्छे रसिक विद्वान हैं। तो वे लोग जो हैं, वो आकार को दो मानते हैं ये आकार वो हुआ ना जिसमें हम लोगों के बार आती हुई वो लोग नहीं और वृंदावन में ही बिहारी जी और राधा बंदर दाध जी के दो तो मंदिर हैं वे लोग सावन को बढ़ा हुआ मानते हैं आकार को बढ़ा हुआ जो लोग सावन का बढ़ना मानते हैं उनके लिए तो व्यास पूर्णना, गुरु पूर्णना है और जो लोग जो लोग आकार को जो लोग सावन को बढ़ा हुआ मानते हैं उनकी तो आज है और जो लोग आकार को बढ़ा हुआ मानते हैं उनकी एक महीने बाद धर्म का काम धर्मशास्त्र के लिए थी और बिल्कुल साइंस से तो उड़ नहीं चलता उसमें तो, तो जैसी धर्म की आज्ञा होती है वह देखा शीर्थों दे। में जगन्नाथपुरी जो है उसका खास पर्व होता है आकार जिस वर्ष आकार बढ़ता है उस वर्ष जगन्नाथपुरी का कलेवर बदलता है कलेवर बदलना मानी मूर्ति बदल दी जाती है लगड़ी लड़ी कोई मूर्ति है तो वो कोई चौतीस पैतीस वर्ष में जब आकार बढ़ता है सब तो बदली जाती है मान लो इस साल ना बदले तो फिर आकाश कब बढ़ेगा कितने दिन के लिए उनकी मूर्ति पुरानी पड़ जाएगी और तो गल भी जाती है चढ़ भी जाती है और तो उन लोगों ने स्टार माना अब फिर हमारे उड़िया बाबा जी महाराज पुरी के साक्षात जगन्नाथ और जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य द्वारकापुरी के शंकराचार्य और इधर महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र और राजस्थान ये जिस और बच्चा दृश्यगंश वाले सबसे सब दृष्टिगंश वाले इन्होंने आचार को तो एक बताया है तो आज गुरु पूर्णिमा है और राजस्थान में महाराष्ट्र में गुजरात में जो गुरु पूर्णिमा बिल्कुल आ गए है ना हम लोग ऐसा फायदा उठाने <laughs> देखो यदि हम कहते हैं कि आसार बढ़ा हुआ है तो जिन लोगों ने आसार में ब्याह किया है वो अधिक मात्र मात मात ही था उस हिसाब से अधिक मात्र ही था अधिक मात्र में ही ब्याह का मुक्त निकाल कर उन लोगों ने ब्याह किया है जज्ञो को भी संस्कार किया है और भी मंगल में का किए हैं उनके मन में कैसा खटक जाएगा काम कर हमने विदाम मुहूर्त के लिए कर उनके मन में खटे नहीं वो भी आनंद में रहे और, तो तो तो और जो लोग बैठी किया और जो लोग सावन में मना रहे हैं तो हमारे बिहारी जी का उत्सव होगा गंगाधन के फायदे की दृष्टि से सावन को तो मानना ठीक है बोला फायदे की दृष्टि से सावन में मेला होता है वहां बहुत से लोग आते हैं और जो ईश्वरों की दृष्टि से जो विवाह कराने वाले पंडित लोग हैं उनकी दृष्टि से सावन को भी दो हैं। चाहिए अवतार में उनके विह होंगे गजन होंगे जनवान है ना उनको दक्षिणा मिलेगी तो ये प्रसंग सब चल रहा है और गुरु की जो पूजा है गुरु हिंदी ईश्वर है तो वही पुरुषोत्तम भगवान जो ईश्वर का अवतार होता है वो तो नैमित्तिक ईश्वर बोला जाता है नैमित्तिक ईश्वर में और नित्य ईश्वर में क्या फर्क होता है एक तो काम में ईश्वर होता है काम में ईश्वर क्या होता है गजेंद्र के ऊपर विपद पड़ी और उसने भगवान से प्रार्थना की और भगवान वैकुंठ से पूर्ण पड़े उसके ये उद्धार करिए और ये गजेंद्र की कामना की पूर्ति के लिए काम में ईश्वर और रामकृष्ण आदि का जो अवतार होता है वो नैमित अवतार होता है रावण आदि के उपहार के लिए और ऋषुपाल आदि के उद्धार के लिए कृष्ण का अवतार कभी कभी होता है राम का अवतार कभी कभी होता है वो ऐसा निमित्त उपस्थित होने पर लेकिन ये गुरु जो है ये भगवान का नित्य अवतार है नित्य अवतार है माने वो धरती पर हमेशा हमेशा धरती पर रहता है और दूसरे अवतार होते हैं तो एक एक होते हैं ना एक मत एक कट एक बड़ा एक कृष्ण एक समय में एक राम एक कृष्ण कभी कभी बहुत भी रामलीला में श्री कृष्ण बहुत भी हो जाते हैं रावण से युद्ध करते समय राम अनेक भी दिखते हैं तो वो भी लिख है परंतु उसी समय परंतु गुरु के रूप में जो परमेश्वर का दर्शन होता है वो अपने अपने गुरु के रूप में हमेशा सबको होता है इसलिए गुरु के रूप में ईश्वर अनेक रूप है अनेक रूप होता गुरु के रूप में ईश्वर अनेक रूप होता है सबका गुरु परमेश्वर है सबका सालक राम नारायण है सबकी अपनी इष्टमूर्ति नारायण है सब पति प्रकार प्रियो का पति उसका परमेश्वर है सब शिष्यों के गुरु उनके परमेश्वर हैं, सब पुत्रों के माता पिता उनके सर्वेश्वर हैं। एक बार फिर बाबा जी महाराज ने कहा था किसी ने उनसे पूछा कि महाराज अमुक सज्जन हैं, वो अपने को ईश्वर कहते हैं, और तो उनको चंदन लगाते मादा करनाते हो ही है है ना? उनके पास होते, उनका विचिष्ट प्रसाद खाते बोले इन छोकरों में तो तुम लोगों की ईश्वर बुद्धि हो जाती है भगवत बुद्धि हो जाती है इनको तो तुम भगवान मानते ही पूजा करते हो पत्थर की मूर्ति में तुम्हारी भगवत बुद्धि हो जाती है कालाक्राम शिला में तुम्हारी भगवत बुद्धि हो जाती है और एक महात्मा में तुम्हारी भगवत बुद्धि नहीं होती तो ये तुम्हारी बुद्धि का तो हुआ ना ईश्वर तो सब है पर तुम्हें ईश्वर बुद्धि कहा है तो असल में मंदिर में ईश्वर रहता है ये हम मान सकते हैं है, है ना मुकुट धारण किए हुए बालक में ईश्वर रहता है ये मान सकते हैं पाठान की मूर्ति में ईश्वर रहता है ये मान सकते हैं मस्जिद में ईश्वर रहता है ये मान सकते हैं और ईश्वर निराकार होता है कि हमको उसको तो भोग भी नहीं लगाना पड़ता बहुत बढ़िया है, है? भूत माला की जरूरत नहीं पड़ती यदि ये ईश्वर हो आप लोग जो थाली में रोज भोग लगाते है न हैं? और बादाम हाँ? और खीर? और और और पूरा पूरी बाद यदि ईश्वर तो भोज खा लिया करता तो बहुत कम लोग बहुत <laughs> कम लोग भोग लगाते आ, वो तो आता तो नहीं है अपने कोई खाने को मिलता है प्रसाद तो तो बढ़िया -बढ़िया लगाओ बढ़िया बढ़िया भोग लगाओ क्यों का उल्लाउट के हमको ही लगेगा तो ये सिर्फ महात्मा को गुरु को ईश्वर बातें सर क्या होता है तुम्हारे अच्छा। दावा बाबा जी महाराज कहते थे किसी से कभी कुछ मांगना नहीं दिलवाना भी नहीं ऐसे तो सबसे थे प्रेरणा भी नहीं करना कि तुम तो अमन को कुछ हो और अपने लिए तो भोजन के सिवाय होली के सिवाय जिसकी कोई चीज मांगने ये उन ये उनकी आज्ञा ये उनका नियम ये उनकी दर ज्यादा तो एक महात्मा था उसके पास कोई ला के कोई भेंट बनते ना होता होया लेके आए अभी लौटा के दे देगा तो लौटा देता था तो एक बड़े कंजूर टेट थे उन्होंने सुना की वो महात्मा जी किसी की भेंट नहीं देते उसी को लौटा देते हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो बहुत अच्छा होगा नाम भी होगा और हम ऐसे में, देंगे तो ऐसा लोग कहीं नाम भी हो जाएगा गुरुजी जी लौटा भी देंगे तो लाख रुपया दे जाके गुरुजी के सामने रख दिया महाराज आप तो कहते हैं ने देखा तो अपने सुख की ओर इशारा किया और और और सब्जी भेंट नहीं तो क्या हुआ? है. तो हो तो बड़ा श्रद्धालु है होती तो इतना लेके कैसे आता तो, और तो ले ना शेला जी को उठा ले गए और, और ये आया है गुरु जी के प्रति सदभाव क्यों नहीं होता हो ना? आ, ये इसीलिए नहीं होता कि खाने को ले जाओ तो खा लेंगे भेंट दे, दे, दे, दे, दे, दे, दे तो दे दो तो ले देंगे कपड़ा दे तो दे लेंगे है ना? तो ये जो अपने मन में संसार के प्रेम का संस्कार है और भेंट भी क्या देते हो जितना नारी को तो देते हैं उतना तो भी देते हैं <laughs> अभिमान तो बहुत होता है जब तो बैठ देते हैं परंतु तो आप किन लोग ही महीने भर में नारी को कितना देते हो और गुरु को कितना देते हो और गुरु जी, और गुरु जी, जी पूरे कूले करते हैं हमारे बड़े पड़ बड़े चेले तो और ये भेड़ ना लाख के पानी का बहुत बड़ा सरोवर है लंबा चौरा और भरा हुआ पचासों सैकड़ों खुद गहरा उसमें से कोई ट्यूब से पानी जो तो पानी में दूध डूबो हुए एक सिलका डूबो हुए है ना? और उसके निकाल के बाहर इतना भी लोग जिनके पास संपदा तो है वो उस हिसाब से भी बात नहीं करते है उस हिसाब से भी बेच नहीं कराते हैं उदारता की तो बड़ी भारी बड़ा का बड़ी संस्था है बड़ी उदारता है उसके द्वारा सच्चा जब्बल छठी रह <laughs> ये दो जेलों की जो टोल पट्टी है न और गुरुओं का गुरु जी लोगों का जो दुर्गम है उसको ठकल जाने जब उसको बताने की जरूरत नहीं है हम लोग गुरु लोग सब समझते हैं और ईश्वर ने क्या सोच की सृष्टि बनाई ये भी समझते हैं और क्या सोच के परलय करता है ये समझते हैं, तो ये दुनिया के जीव लोग क्या सोच के क्या करते हैं क्या समझ के क्या करते हैं एक विज्ञान ऐसी सर्व विज्ञान जहाँ है वहाँ तुम्हारे मन की बात समझ में नहीं आ रहे ऐसा बिल्कुल सोच नहीं था और तो दया करते हैं कृपा करते हैं मैं इसके ऊपर थोड़ा पर्दा और डालता हूँ है न इसमें एक पर्दा और रखा है और एक पुरखा इसके ऊपर है तो आओ एक और एक पुरखा और पहचान रहे